फिर उस विद्वान का पढ़ाया शिष्य कैसा होना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावात् इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यों तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ अपनी वाणी को वेद विद्या से सुसंस्कृत करके वाचस्पति के समान वक्ता होकर वायु आदि पदार्थों के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो फिर वह विद्वान क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पवन कार्यों को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले होवे वैसे विद्या और अपने पुरुषार्थ से प्रयत्न किया करें इस सुक्त में वायु के दृष्टांत से विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सुक्त के साथ इस सुक्त की संगति जाननी चाहिए यह 17वां वर्ग और 38वां सुक्त समाप्त हुआ अब 39वें सुक्त का आरंभ है फिर वे विद्वान लोग परस्पर किस किस प्रकार का संवाद करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सुख की इच्छा करने वाले विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणें दूर देश के भूमि को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हैं वैसे ही अभिमान को दूर से त्याग के सब सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परम विद्वान से वायु के गुण कर्म स्वभाव और मार्ग को ठीक-ठीक जान के उन्हीं में रमण करें यह वायु का ज्ञान कराने का साधन कारण कारण स्वरूप से स्थित और वरुण में ही लीन हो जाते हैं अब ईश्वर इनको उपदेश और आशीर्वाद देकर सबसे कहता है कि तुमको क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं दुष्ट नहीं परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों को ही आशीर्वाद देता है पापीयों को नहीं पुण्य आत्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शस्त्र अस्त्र रचकर उनके फेंकने का अभ्यास करके सेना को उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का निरोध व पराजय करके न्याय से मनुष्यों की निरंतर रक्षा किया करें अब अगले मंत्र में विद्वान मनुष्यों के कार्य का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे वेग युक्त वायु वृक्ष आदि को उखाड़ तोड़ झझोर देते और पृथ्वी वाद को धरते हैं वैसे धार्मिक न्यायधीश अधर्माचारों को रोक के धर्म युक्त न्याय से प्रजा का धारण करें और सेनापति दृढ़ बल युक्त हो उत्तम सेना का धारण शत्रुओं को मार पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य का सेवन कर सब दिशाओं में अपनी उत्तम कीर्ति का प्रचार करें और जैसे प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं वैसे राजपुरुष विनय व शील द्वारा प्रजा को प्रिय हों फिर वे विद्वान किस प्रकार के हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे पवन आकाश में शत्रु रहित विचरते हैं वैसे मनुष्य विद्या धर्म बल प्राक्रम वाले न्याधीश हो, सब को सिक्षा दे, और दुष्ट शत्रों को दंड दे के, शत्रों से रहित होकर रहा करें, फिर वे कैसे कर्म करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे राज धर्म में बरतने वाले विद्वान लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो और जैसे पवन भूगोल के चारों ओर विचरते हैं वैसे आप लोग भी सर्वत्र जाओ आओ यह 18वां वर्ग समाप्त हुआ फिर मनुष्यों को किसके साथ इनको युक्त करके कार्यों को सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ यदि मनुष्य यानों में जल अग्नि और वायु को युक्त कर उनमें बैठ गमन गमन करे तो सुख से ही सर्वत्र जाने आने में समर्थ हो फिर वे कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मेधावी विद्वान लोग वायु आदि के दव्य और गुरुओं के योग से भय को निवारण करके तुरंत सुखी होते हैं वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए फिर तुमको उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जो स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरों को पीड़ा देने में अत्यंत प्रसन्न शत्रु हैं उनको विद्या वा शिक्षा के द्वारा छोटे कर्मों से निवृत्त कर वा उत्तम सेना बल को संपादन कर युद्ध में जीत उनका निवारण करके सबके हित का विस्तार करें फिर उनसे शोधे वा प्ररे हुए वा क्या-क्या कर इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पवन सूर्य बिजली आदि वर्षा करके सब प्राणियों के सुख के लिए अनेक प्रकार के फल पत्र पुष्प अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं वैसे विद्वान लोग भी सब प्राणियों को वेद विद्या देकर उत्तम उत्तम सुखों को निरंतर संपादन करें फिर वे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावात इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे धार्मिक शूरवीर मनुष्य क्रोध को उत्पन्न कर शस्त्रों के प्रहारों से प्रहारों को जीत निष्कंटक राज्य को प्राप्त हो प्रजा को सुखी करते हैं वैसे ही सब मनुष्य वेद विद्वान वा ईश्वर के विरोधियों के प्रति संपूर्ण बल पराक्रमों से शस्त्र अस्त्रों को छोड़ उनको जीत कर ईश्वर वेद विद्या और विद्वान युक्त राज्य को संपादन करें इस सुक्त में वायु और विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए यह 39वां सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ 40वें सुक्त का आरंभ है फिर मनुष्यों को उचित है कि वेदविद जनों को कैसे उपदेश करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है महाार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है सब मनुष्य पुरुषार्थ से विद्वानों का संग उनकी सेवा विद्या योग धर्म और सबका उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओं के अधिष्ठाता परमात्मा के विज्ञान और प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हो और इससे अन्य सबको सुखी करें फिर ये लोग आपस में कैसे वर्तें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य पढ़ने पढ़ाने आदि धर्म युक्त कर्म ही से एक दूसरे का उपकार करके सुखी हों फिर ये लोग अन्योन्य कैसे वरते इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जिससे विद्या की वृद्धि होती जाए विद्वान और अन्य मनुष्यों को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य शरीर वाणी मन और धन से विद्वानों का सेवन करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो और पृथ्वी के राज्य को भोग कर मुक्ति को प्राप्त होता है जो पुरुष वाणी विद्या को प्राप्त होते हैं वे विद्वान दूसरों को भी पंडित कर सकते हैं आलसी और विद्वान पुरुष नहीं अब ईश्वर कैसा है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया है जो सब जगत में व्याप्त होकर स्थित है जिसमें सब पृथ्वी आदि लोक रहते और मुक्ति समय में विद्वान लोग निवास करते हैं उसी परमेश्वर की उपासना करें इससे भिन्न किसी की नहीं यह 20वां समा वर्ग समाप्त हुआ अब अगले मंत्र में मनुष्यों के लिए वेदों के पढ़ने का अधिकार है इस विषय का उपदेश किया है भावारथ विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों को निरंतर अर्थ अंग उपांग रहस्य स्वर और हस्त क्रिया सहित वेदों का उपदेश करें और ये लोग अर्थात मनुष्य मात्र इन विद्वानों से सब वेद को साक्षात्कार करें जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त करे तथा इस विद्या के बिना किसी को सत्त सुख नहीं होता इससे पढ़ने पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सकल विद्याओं को ग्रहण करना व कराना चाहिए